देवी भागवत छठा लक्ष्मी पुत्र एक वीर का चरित्र जी कहते हैं राजन देवराज इंद्र की बातें सुनकर चंपक उसी क्षण बालक को लेकर वहां से चल पड़ा और उसे जहां से उठाया था वहीं ले जाकर रख दिया तदनंतर विमान पर बैठकर वह अपने घर लौट गया उसी समय जगतगुरु भगवान नारायण लक्ष्मी जी के साथ विमान पर बैठे तब करते हुए राजा के पास पधारे राजा हरिवर्मा ने देखा भगवान विष्णु विमान से उतर रहे हैं अब राजा के हर्ष की सीमा नहीं रही वे दंड के समान भगवान के सामने पृथ्वी पर पड़ गए पृथ्वी पर पड़े हुए अपने उस भक्त को भगवान ने आश्वासन दिया और कहा वस उठो तब राजा हरिवर्मा ने भी भक्तिपूर्वक स्पष्ट शब्दों में श्रीहरि की इस प्रकार स्तुति की देवेश्वर अखिल लोक प्रभो कृपानिधे जगतगुरु रमेश मुझे अज्ञानी जन के लिए आपका दर्शन अवश्य ही अत्यंत दुर्लभ था क्योंकि योगी लोग भी इसे पाने में असफल रहते हैं जिनकी शांत हो चुकी है तथा जो विषयों से सर्वथा विरक्त है उन्हें को आपका दर्शन मिलना संभव है भगवान अनंत देवदेव मैं केवल आशा लगाए बैठा था वस्तुतः तो में आपके दर्शन पाने का अधिकारी नहीं था इस प्रकार राजा हरिवर्मा के स्तुति करने पर भगवान विष्णु ने अमृतमयी वाणी में उनसे कहा राजन मैं तुम्हारी तपस्या से परम संतुष्ट हूँ तुम्हें वर दे रहा हूँ हरिवर्मा के सामने विराजमान थे राजा ने उनके चरणों में मस्तक झुकाकर कहा मुरारे मैंने पुत्र के लिए तप किया है आप अपने जैसा पुत्र मुझे देने की कृपा करें राजा हरिवर्मा की प्रार्थना सुनकर देवातिदेव भगवान श्री विष्णु ने उनसे यो कहा यति नंदन तुम यमुना और तमसा नदी के पावन संगम तीर्थ पर अभी चले जाओ तुम जैसा चाहते हो वैसा ही पुत्र मैंने वहां रख छोड़ा है राजन मेरे वीर से उत्पन्न उस पुत्र में असीम शक्ति है लक्ष्मी स्वयं उसकी जननी है तुम्हारे ही लिए ही उसे उत्पन्न किया गया है अतः उस उसे स्वीकार करो भगवान विष्णु की बाणी बड़ी ही मधुर थी उसे सुनकर राजा हरिवर्मा के मन में प्रसन्नता की लहरें उठने लगी उधर भगवान उन्हें वर देकर लक्ष्मी जी के साथ बैकुंठ पधार गए भगवान के चले जाने पर जयाति नंदन राजा हरिवर्मा एक अत्यंत सुदृढ़ रथ पर सवार होकर प्रसन्नता पूर्वक वहाँ गए जहाँ वह बालक विराजमान था भगवान के मुखार से वे सब बातें सुन ही चुके थे वहाँ जाने पर हरिवर्मा ने उस अत्यंत मनोहर बालक को देखा, जो जमीन पर खेल उसमें शक्ति भी थी उसे देख कर हरिवर्मा के नेत्र कमल हर्ष से खिल उठे प्रेम के समुद्र में गोता खाते हुए उन नरेश ने तुरंत उस बालक को अपने कर कमलों से उठा लिया, उन्होंने प्रसन्नता पूर्वक पुत्र का मस्तक सूखा उसे गोद में लेकर वे अत्यंत आनंदित हुए उसके अत्यंत सुंदर मुख को देखते ही उनकी आंखों में प्रेमाश्रु गिरने लगे राजा ने उस बालक से कहा पुत्र माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु की कृपा प्रसाद से तुम मुझे प्राप्त हुए हो क्योंकि नरक भोग के दुख से डर मैंने तुम जैसे पुत्र के लिए कठिन तपस्या की है तपस्या के सौ वर्ष पूरे होकर होने पर लक्ष्मीकांत भगवान नारायण ने सांसारिक सुख भोगने के लिए तुमको पुत्र बनाकर मुझे सौंपा है लक्ष्मी तुम्हारी जनली है उन्होंने तुम्हें उत्पन्न करके मेरे लिए छोड़ दिया है स्वयं भगवान विष्णु के साथ वे वैकुंठ पधार गई हैं। उस माता को धन्यवाद है जो तुम जैसे हसमुख बालक को गोद में लेकर आनंद मनाएंगी पुत्र तुम संसार सागर से पार करने के लिए नौ का स्वरूप हो भगवान नारायण तुम्हारे निर्माता है